अथर के अंतर्गत यह प्रश्न उपनिषद है ब्राह्मण भाग में उपनिषद्राह्मण वेदत्व <coughs> मंत्र और ब्राह्मण ये सब मिलकर के वेद है मंत्र में जो अर्थ कहा जाता है ब्राह्मण भाग में उसका व्याख्यान रूप ऐसे है ये उपनिषद में जो आया प्रतिपादन किया गया तत्व तो तो इसको मुंडकोपनिषद में कहा गया है मुंडकोपनिषद मंत्र भाग में उसका ही व्याख्यान है प्रश्नोपनिषद में ब्राह्मण भाग में इसका शांति मंत्र है बोलो ओम भद्र स्वस्ति न इंद्र वृद्ध स्वास्ति नोषा विश्व स्वस्ति न सा शान्ति, शान्ति, शान्ति, शान्ति। देवा संबोधन हे देवा भद्रम कर्णे शुण्म वर्ण छंद में से या ऐसा देश बहुत छंद कर्ण ही कर्ण के द्वारा भद्रम शुनियाम भद्रम हे कल्याण वचन शुद्ध ब्रह्म प्रतिपादक वचन वेदांत वचन सुनिहम सुने इसका अभिप्राय है हमेशा ही हमें कल्याण वचन सुन सके कभी बाधि नहीं हो बधिर नहीं हो ये प्रार्थना करते देवता यजत्र यजनशिला ब्रह्म ध्यान आदि करने वाले स्वभाव वाले हम अक्षभी भद्रम पश्यम चक्ष के तरह कल्याण स्वरूप दर्शन करें सगुन परमात्मा के रूप ही गुरु पर महात्मा इनका रूप दर्शन करें अन्य रूप दर्शन नहीं कल्याण दर्शन करे, करे। अर्थात अंधत्व कर भी नहीं हो तनु तनु तनु सूक्ष्म स्तुत्र के द्वारा श्रुति स्मृति आदि के द्वारा वचन के द्वारा तुष्टुवांश गुरु दर्शन स्तुति करते हम रहे किसके द्वारा स्थिर अंगे ही अंग स्थिर है विषय ग्रहण करने से अंग में कर्ण में चापल्य चंचलता है विषय ग्रहण नहीं करे तो स्थिर है ऐसे स्थिर है विषय से व्यावृत तो अंग के द्वारा कर आदि के द्वारा सब कर्णों से श्रुति स्मृति वाक्य के द्वारा स्तुति करते हम रहे व्यशे में देवहितम यद आयु यद आयु जब तक आयु है तब तक देवहित के हित होते हैं अर्थात तो उनकी स्तुति करते हुए ही उनका अनुकूल हो करके हम रहे जीवन धारण करें स्वस्ती न इंद्र वृद्ध स्रवाह हमारे लिए वृद्धम श्रवो कृति की इंद्र जिनकी की बहुत है हमारे लिए स्वस्ति स्वस्ती है शुद्ध ब्रह्मानंद कल्याण है शुद्ध ब्रह्मान आगे दधातु के साथ धारण करें करे हमको देवे विश्व, विश्व पूरे दे स्वस्थ ब्रह्मानंद प्रदान करें दधातु के साथ क्रिया कर स्वस्थि नरिष्ट नेमी अरिष्ट नेमी अरिष्ट को मिटाने वाले चक्र सदस्य तार्ख्य गरुण हमारे लिए स्वस्ती हो कल्याण हो ब्रह्मानंद प्रदान कर दधातु <laughs> हमको दे त्रिविध उपद्रव निवृत्ति के लिए तीन शांति आध्यात्मिक आदिपतिक आदिदेवी को उपद्रव निवृत्ति के लिए त्रि तीन बार शांति शांति शांति टीका थर्वण ब्रह्मा देवानाम इत्यादि ये में देवाना है ब्रह्म देवान है उस मंत्र में आत्मतत्व निर्णय हो गया है आत्मतत्व से निर्णित तथे व्राह्मण अभिधान फिर अथर्वेदेद में ब्राह्मण तत्र तत्र भाग में फिर आत्म तत्व का कथन करना पुनरुक्तम फिर पुनरुक्ति होगी ऐसा आशंका करके उत्तर देते तस्से तह विस्तरे प्राणोपासना आदि साधन साहित्य न पौनृत्यम इति व्राह्मण अवतार तस्व तस्से तत्व का ही यह ब्राह्मण भाग में मुंड प्रश्नोपनिषद में विस्तार से प्राणोपासना आदि साधन साहित्य न आत्मतत्व का केवल कथन किया गया यह प्राण अन्य उपासन साधन ज्ञान का साधन के सहित उसे तत्व कथन किया जाता है विस्तार पूर्वक संक्षेप से कथन किया गया उसके विस्तार से व्याख्यान किया जाता है इसलिए नहीं ऐसा कहते हुए ब्राह्मण यह प्रश्न उपनिष्ठ वाक्य ब्राह्मण में ही उसका अवतरण करते भवन कर मंत्रोक्त अर्थ से विस्तार अनुवादी इधम ब्राह्मण आरभ्य थे मंत्री मुंडो को मानने वाले मंत्र के तरह जो अर्थ कहा गया आत्म तत्व उसका ही विस्तर अनुवादी विस्तार पूर्व अनुवाद करने वाले यह ब्राह्मण का आरंभ किया जाता है मंत्र ही द्वे विद्या पराचय वाचित दो विद्या समझ जाननी चाहिए एक परा विद्या एक, परा एक परा तो परा, अपरा विद्या ऐसा कह करके तथा अपरा अपराद्या कौन है उपासना लेना और कर्म लेना साच विद्या कर्म रूपा और उपासना रूपा कर्म और उपासना अपरा विद्या तथा द्वितीय द्वितीय उपासना द्वितीय तृतीय प्रश्नाभ्याम विवरीय उपासना इसमें कुछ प्रश्नाभ्याम द्वितीय प्रश्न और तृतीय प्रश्न दो प्रश्न के द्वारा उपासना का निरूपण विवरण किया जाता है और आद्या अर्थ कर्म रूपा अपरा विद्या में दो है कर्म रूपा और उपासना रूपा द्वितीय उपासना रूप का विवरण द्वितीय प्रश्न तृतीय प्रश्न दो प्रश्नों के द्वारा अध्याय कर्मरूपो अपराद्या कर्म, कर्म कांडरता ये तो कर्म उपनिषद गया ज्ञान कांड में प्रथम कर्म रूपों का विवरण नहीं है उभय फलं तो कर्म हो अथवा उपासना हो तो अपरा विद्या दोनों का फल है यहाँ प्रतिपादन करने का प्रयोजन क्या है तत्व तो तो उससे वैरागी के लिए उसका जो फल है कर्म उपासना का फल उसे वैरागी होने से ज्ञान होगा प्रथम प्रश्न स्पष्टीक्रिय प्रथम प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट होता है अपरा विद्या होने के बाद और परा विद्या है परा विद्या तद अक्षर अधिगम्य ऐसा कहा जाएगा परा विद्या है ब्रह्म विद्या है यह विद्या है तद अक्षर अधिगम्यारंभ करेगा कृष्ण न मुंडे के पुरा को, के द्वारा ये प्रतिपादन किया गया पराविद्या का किया गया। तत्रा तो से निकलते हैं इत्यादि मंत्र दो, दो मंत्रों में जो मंत्री मुंडक द्वितीय का प्रथम और द्वितीय दो द्वितीय मुंडो का दो मंत्र उसका विस्तार अर्थम चतुर्थ प्रश्न चतुथा तो प्रश्न यहाँ प्रश्न उपनिषद है उसका विस्तार से कथन किया जाएगा द्वितीय अध्याय द्वितीय के में आगे प्रणव धेनु ये मंत्र आएगा इसमें जो कहा गया है प्रणव उपासना उसका विवरण करने के लिए पंचम प्रश्न है इसमें आएगा पूरा छह प्रश्न इसमें है ये तस्मा जायते प्राण इत्यादि के द्वारा मुंडक उपनिषद जो कहा गया है उसे अर्थ का स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न इति ब्राह्मणं ब्राह्मणुवाद मुंडक कहा गया है ब्राह्मण भाग है जिसमें प्रश्न उपनिषद है अतएव विषय प्रयोजनादीक तथे उतम इतन पुनरुच्य बुद्धियम ग्रंथ का विषय प्रयोजन अधिकारी संबंध अनुबंध चतुर्थय तत्रकोपनिषद के व्याख्यान में कहा गया है इसलिए यहाँ पुनर् नहीं कहते। मालूम होता है पहले मुंडोपनिषद का व्याख्यान हुआ उसके बाद इसका व्याख्यान हुआ तो मंत्र भाग होने से वो प्रथम ये द्वितीय है इसलिए यहा अनुबंध चतुष्टय का कथन नहीं करते मुक्ति गोपनिषद में इसी क्रम से आया इस न कथ प्रश्न प्रश्न इसी क्रम से होता है। आख्यायिका इसमें कुछ आख्याय का, से, से का प्रतिपादन किया जाएगा उसका आख्यायिका का प्रयोजन कहते हैं ब्रह्मचर्य तप आदि साधन विधान ब्रह्मचर्य तप आदि साधन विधान करने के ब्रह्म ज्ञान के पुराकल्प प्रयोजनांतरम वेण पुराकल्प चीजक स्वरूप निंदा पर चारि प्रकारे अर्थवाद टिप्पणी दियाकृति है अन्य के द्वारा किया गया पुरुष विशेष निष्ठता कथन यहाँ तो वपाग्रे अवधारयती वक्य है पुराक हो गया ऐतिह मात्र चरित्रतया की पुराक पर वक्तृका प्रतिपादक है कथन क्या है पर वक्त का अर्थ आदि प्रतिपादक पुरा ब्राह्मण अभिशु यज्ञ यज्ञमय जंतवा ये पुराक ये सो अर्थवादाकण टिप्पणी दिया संप्रदाय पारंपरिक क्रमेण इस परंपरा से कहा गया है ये पुराक व्यर्थवाद है पुराक स्वरूप से भी ये प्रयोजन है साधन विधान करना ब्रह्मचर्यादि भाष्य में ऋषि प्रश्न प्रतिवचन आख्यायिका तो विद्या स्तुत ऋषियों का, का प्रश्न और उत्तर रूप से आख्यायिका है एक तो ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए स्तुति कैसे होगी एवं सम्वत्सर ब्रह्मचर्य संभासादि युक्ति तपय ये ग्राह्या लोग जब जाएंगे पिपलाद महर्षि के पास वो कहेंगे एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य गुरु पूर्वक मुझे प्रश्न कीजिए ब्रह्मचर्य से तपयुक्त से ग्राह्या विद्या पिपलादिव सवर्वज्ञ कल्पेराचार्य वक्तव्यच और ये ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए सर्वज्ञ कल्प सर्वज्ञ के तुल्य अर्थात जिनको ब्रह्म ज्ञान ही सर्वक आदि सदृश ऐसे आचार्य के द्वारा उपदेश करना चाहिए न सा ये न के नच कोई जिस किसने उपदेश करने से फलप्रद नहीं होती विद्या इति विद्याम विद्या ब्रह्म विद्या की स्तुति करती ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए ऐसे सर्वज्ञ कल्प आचार्य प्राप्त करने के लिए शिष्य को भी ऐसे साधन ब्रह्मचर्य तपोयुक्त आदि साधन से ग्रहण करनी है विद्या। विद्या करनी आदि और जब पीपल आदमी के पास गए, उन्होंने कहा एक वर्ष तक फिर तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा पूर्वक आप तो यहाँ कथन करने से सूचना करने से तत्कर्तव्यता ब्रह्मचर्य आदि से शुश्रूषा तत्कर्तव्यता से सुकेशा च भारद्वाज हो भरद्वाज की गोत्रापति आपत्ति है भारद्वाज नाम है सुकेशा शब्य चत्यम हो सत्य काम है नाम शिविका आपत्ति होने से शव्य हो शौर्याणी चार्ग्य हो गर्ग गोत्र गोत्र और सौर्यानि है सूर्य के अपत शौर्य उसके आप सौर्याणी हो जाए कौशल आश, आश्वलायन और कौशल्य नाम असल के अपत्य उनसे न्याक हो जाएगा जाएगी भार्गव वैदर्भी भार्गव है भ्रु गोत्र भार्गव वैदर्भी है विदर्भ में होने वाले कबंधी कात्यायन कबंध है नाम और वो कत्य का अपत्य कात्यायन होता है एक दो तीन चार पाँच छ ते, ते ब्रह्म परा ये तो ब्रह्म पर है ब्रह्मनिष्ठा आगे परम ब्रह्म अन्वेषण परम ब्रह्म क्या अन्वेषण करते इसका अर्थात ब्रह्म पर ब्रह्म निष्ठा में ब्रह्म अपर ब्रह्म लेना जब परम ब्रह्म में निष्ठा है तो फिर परम ब्रह्म अन्वेषण क्यों करेगी परम ब्रह्म अन्वेषण करने वाले होने से पहले जो ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठा ये कहेगी अपर ब्रह्म पर कहे अपर ब्रह्म को परमान करके उपासना करते अपर ब्रह्म निष्ठा उपासना करते परम ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म का अन्वेषण करते ऐसी जिज्ञास के साथ सब मिलकर किस के किसके पास जायेंगे विचार कर देखे ऐसा सर्वम बक्ष महर्षि है ये आचार्य है ये सब कह सकते है कहेंगे इति है ऐसा विचार करके सब मिल करके ते है समित पाण समित समित ये सामते लेकर के साथ भगवं उपन्ना उनके पास वो उप। पास उपगम शिष्य रूप से गए सुकेशत भरद्वाज से भारद्वाज शब्यश्चिपत शय सत्य काम नाम से सौर हो गया सूर्य का अपत्य सौर्य तस्पत सौरियाणी में होना चाहिए इकार मंत्र में सौर्यानि दीर्घ है तो सौर्यानि सौरिया दीर्घ है गाघ्य टीका शौरियाणी वक्तव्य दीर्घ्य छांदसमितर्थ सौरिया इकार रही अणु अणुद्वच फी होता है तो वहाँ दीर्घ जो क्या है, है। गार गोत्रोत्पन्न कौसल्य नाम आसलायन नडादी फकुज भागवो भृगो गोत्रपत भार्गव वैदर्भ विदर्भ वैदर्भ कबंधो नाम कबंधी कात्यायन ना, कबंध कवं कवंध। है, अपत्यम स युवा प्रत्यय जिसका प्रपिता में जीव जीव तीतुवंश युवा युवापत्य है तो कथ्यस युवापत्य कथ्यस्युवापत्य में विवक्षित है फग प्रत्यय फग प्रत्यय करके तस्य। आयनाद से आयन यदिश का सिद्ध्यम पुनर्ब्रह्मी ब्रह्म पर ब्रह्म है पीर परम ब्रह्म करते है ठीक इसलिए कहते अपरम ते हैं ब्रह्म परा भाष्य में अपरम ब्रह्म पर गता ब्रह्म पर का तो अपर ब्रह्म को परमान करके स्थित है तदनुष्ठान उसका अनुष्ठान उपासना अहम उपासनाषा ब्रह्म निष्ठा परम ब्रह्म का कान्व करते न्मान्वेषणन पुरुषादे किन्वेन ये अपर ब्रह्मा अन्वकरण से पुरुषा मुख्य सिद्ध हो जाएगा पर ब्रह्म कर प्रयोजन है कि विज्ञेती तत्प्त्यर्थम यथा काम यथिष्याम तदन्वेषण कुर तदिगम एस अभी तक्ष्य आचार्य उपजघ्नो किशय क्या उसमें अतिशय ब्रह्म जो निज्ञ नित्य शुद्ध ब्रह्म और क्या विशेष है जिसके ज्ञान है चाहिए तत्थिका में तु अतिशय पर ब्रह्म क्या है क्या विशेष है त्य तत्प्राप्तिर अनित हेतुार्थत्वाद अनित्य यदि होगा तो उसकी प्राप्ति भी अनित्य का हेतु हो जाएगी पुरुषार्थ नहीं होगा परस्य नित्यवाद पर ब्रह्म नित्य है तत्प्राप्त ज्ञान मात्र साध्य भी ज्ञान से प्राप्ति हो जाएगी नित्यवाच और नित्य अपर इति तस्वन्वीय त्र तो अन्वेषणीय पर क्या है कथन आव पर निज्ञीय ठीका परन्वेषं कोतिशय पर में, को में? अतिशय क्या है कह तत्थ यहा काम यतिशा प्राप्ति के लिए यथे जो आवश्यक कर यत्न करेंगे ऐसे ही तद अन्वेषण करते हुए तद अधिगम ज्ञान के लिए ऐसा भी तर्वक्षति ये पिपला तमस्व कहीं आचार्य उपजग्म उप्रगम धातु का प्रयोग करते उनके पास गए शिष्यवृत्तिया ठीक है मैं तत्पाप्त तदिगमाय उसकी प्राप्ति के लिए उसके ज्ञान के लिए तद अन्वेषण कुरंत अन्वेषण करते हुए यथा काम यतिश्याम यथा काम अन्न यथेष्ट प्रयत्न करेंगे इस अभिप्राय इस अभिप्राय से उनके पास पान समित पानय कार्य करते समित गृहित हस्ता समिति भार भार गृहित हस्ते ऐसा हाथ में समिति भार लेकर में समित ग्रहणम यथा योग्यम दंत काष्ठ आदि उपहार उपलक्षण समिधि लेने का है पहले जो हवन आदि करते हैं आचार्य है तो समिधि लेकर से हवन साल देना तो समिति केवल काष्ठ के लिए नहीं दंत काष्ठ आदि दंत काष्ठ आदि आदि से उपहार उपलक्षण के लिए उपहार लेकर के और मुंडो को उपनिषद टीका में टीका कार कहेंगे समिति पाणी दी विनय उपलक्षण विनय के साथ समिधि लेने का है? इस प्रकार हम सेवा करेंगे दंत कष्ट आदि अभिनय के साथ ऐसे एक प्रारंभ में दिखाने कि हम इस प्रकार सेवा करके रहेंगे आपके शिष्य रूप से इसी प्रकार भिन्न उपलक्षण ऐसा भी कहा गया है समित प्राणी समित भार गंत भगवंत भगवंत भगवन्त पूजावंतम पिप्पलादम आचार्यम आचार्य पिप्पलादि के पास उपसन्ना तान हर ऋषि रूवाच भूय एवं तपसा ब्रह्मचर्य ने श्रद्धा संवत्सर तान संभ्यतान ऋषियों को ऋषि तो पहले आप में तप ब्रह्मचर्य सब कुछ किया है फिर और भूय फिर तपसे ब्रह्मचर्य से श्रद्धा से हास्त्री के बुद्धि से संवत्सरम संभस्यत एक बात करो यथा काम प्रश्नान पृछत जैसा अपने जिसकी जो इच्छा प्रश्न पूछो यदि विज्ञान सर्वम सर्व हाँ वो, वो वक्षम यदि जानते कि सब हम कहेंगे सम्यक वास करो वास करने का पर सम्यक वास करो ये भाष्य में व्याख्या करेंगे तान एवं उपगम तान जो पास में आए सह ऋषि का ऋषि ने कहा का पुनर एवं नर्थ यद्यूम पूर्व तपस्वी नपस्वी तपस्या इंद्रिया भी युक्त होकर इंद्रिय इंद्रियवयम करके तपस्कार इंद्रिय संयम मनुष्य इंद्रिया परम तप तप है इंद्रिय संयम यह विशेष ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य श्रद्धया श्रद्धा आस्तिक बुद्धि अस्ति के ध्यादरव आदरपूर्वक्यत एक समझे तो सम्यक क्या है सम्यक गुरुशुश्रूषापरा सत पत्स्यत गुरु ससुर पर होकर के एक बार सर ठीक है तथापि तथा तपस्या पूर्व अन्वय तपस्या इंद्र विद्या आगे तथापि उसके पहले तथापि यद्यपि एवं पूर्व तपस्या न तथा, भी भी तथा तपसा इंदिश मिन विशेषतः ब्रह्मचंदा विशेषतः तो इत पूर्वोत्तरा ऐसे पूर्वोत्तरा विशेष न तपसा पहले से तपस्वी है फिर विशेष तपयुक्त हो करो निष्कृषम अर्थमाचोड़ अर्थ है यद विषय भाष्य में ततो यथा कामम यो यस्य कामं तम अनिक्रम्य यथा काम जिसकी जो इच्छा है प्रश्न पूछा विषय यसे जिज्ञासा तद विषय प्रश्न पूछो ये अभिप्राय जिसकी जिज्ञासा जानने की इच्छा जिस विषय में तद विषय का प्रश्न पूछो <coughs> यदि तस्मत प्रश्न विज्ञास्याम यदि आपके पूछा गया प्रश्न विषय के ज्ञान हमारा होगा तो हम बताएंगे यदि जानते होंगे कहेंगे ऐसा कहने का अभिप्राय क्या है अनुद्ध तत्व तो प्रश्न प्रदर्शनार्थ यदि शब्द न अज्ञान संशय था अनुत उद्धत, उद्धत नहीं इसे दिखाने के लिए हाँ मालूम होगा तो हम बताएंगे यदि शब्द यदि इसका नहीं कि उनका ज्ञान नहीं था अथवा उनको संशय था कि नहीं बोल पाएंगे ये अर्थ नहीं क्यों नहीं प्रश्न निर्णय अवश्य थे आगे जो सब प्रश्न करेंगे छे ऋषि तो सब प्रश्न का निर्णय उत्तर ठीक से समय देते हैं इसलिए उनका अज्ञान संशय के कारण यदि शब्द नहीं अनुधत्व प्रकट करने के लिए कहे हम मालूम हो तो बताएं बताएंगे टीका मैं अज्ञाद हेतु तो तो महा प्रश्न निर्णयादश्य अत्र शब्द अभा अद्यादार्य अर्थ प्रश्न निर्णया अवश्य प्रश्नाद अज्ञान आदि असम्भवादित सर्व प्रश्न का निर्णय करेंगे आगे इसलिए अज्ञान संशय आदि नहीं होने से वस्तु तो अज्ञान संशय के तो, तो, तो दिखाने के लिए कि यदि जानते हैं तो बताएंगे वह इस इसमें प्रश्न व्याख्या में आप जो पूछेंगे सब कहेंगे परम ब्रह्म समाना इतु उपक्रांति अस्मिन ब्रह्म प्रकरण प्रजापति कर्तृक प्रजापति सृष्टि विषय प्रश्न प्रत्युक्ति और असंगति आसंख्य प्रश्न प्रत्युक्ति रूपा श्रोते अपर ब्रह्म निष्ठ है परम ब्रह्म करते हुए गए आचार्य के पास पर का प्रकरण है इसे प्रजापति कर्तृक प्रजा सृष्टि आगे कहेंगे प्रजापति प्रजा की सृष्टि की प्रजापति ने प्रजापति जो प्रजा की सृष्टि है प्रजापति कर प्रजा की सृष्टि विषय प्रश्न प्रति असंगति प्रश्न उत्तर असम्बन्ध है विषय प्रश्न प्रश्न प्रश्न उत्तर उत्तर करके तात्पर्य विद्या भाष्य में अथवा अथवा अथसराबंधी कात्यायन उपेत्य प्रबंधी कात्यायन उनके पास जाकर के एक वर्ष के बाद पूछा भगवान कूह व इजा प्रजाते ही प्रजा की उत्पन्न होते होती ये प्रश्न किया दाष में अतः संबत् दुर्द कबंधी कायन उपेत उपगम्य पाश में जागरी पृ पृष्ठवान्न पूछ भगवान हे भगवान कूत वा इमा ब्राह्मणाद्या प्रजा प्रजाते ये ब्राह्मणादी प्रजा किस उत्पन्न हो तो प्रजा प्रजा उत्पन होते तो ये अपर ब्रह्म अन्वेषण करने वाले सृष्टि विषय प्रश्न क्यों किया इसके लिए कहते सूची का तत्पर अपर विद्या कर्म हो समुचित गति तद वक्तव्यम यदि तदर्थ प्रश्न अपर विद्या अपर ब्रह्म विद्या उपासना और कर्म ये दोनों का समुच्चय करके दोनों करने पर कर्म उपासना दोनों करने पर उसका जो कार्य है ब्रह्म लोक प्राप्ति हिरानगर प्राप्ति और या ऐसी गति प्राप्ति कैसे मार्ग उत्तरायण मार्ग कैसा है वो तो कहना है तत्तव्य मित्र उसके लिए तदर्थ तो प्रश्न ठीक है टीकाशो बीरजो ब्रह्म लोक ये ब्रह्म लोक उनका है बीरजो रज रह तो, शुद्ध है ये समुचित कार्य से ब्रह्म लोक से कर्म उपासना समुचित दोनों मिलाकर करेंगे उसका कार्य है ब्रह्म लोग अथवाय तदगत उत्तरायण मार्ग भी कहेंगे देवायण मार्ग से यह वक्षम यहाँ कहने वाले इसलिए आरंभ करते है उत्तरायण मार्ग और उपासना कर्म समुचय का फल ब्रह्म लोगलक्षण में केवल कर्मणाम चैत्य प्रदृष्ट केवल कर्मणा की कार्य वो दिखाएंगे केवल कर्म कार्य से अभी चंद्रलोक से तद है पितृ से चाह केवल कर्म करेंगे तो उसका कार्य है चंद्रलोक प्राप्ति पितृलोक उसकी गति मार्ग भी पितृ मार्ग देशा में वैसे ब्रह्म लोक ये कहेंगे देशा में ब्रह्म लोक है प्रजा कामना दक्षिणम में जो प्रजा चाहने वाले दक्षिणायन मार्ग में जाएंगे ये का आगे कहने वाले दक्षिणाणु यद्यपि इदम अभी परब्रह्म ब्रह्म जिज्ञासा अवसर असंगतमेव फिर भी ब्रह्म कर्म और उपासना का समुच्चय फल उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार ये भी प्रश्न करना क्या जरूरत है परब्रह्म ब्रह्म जिज्ञासा के अवसर में पर ब्रह्म अन्वेषण करते हुए गए और जाकर के उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग ये सो क्यों प्रशते हैं असंगत है तथा केवल कर्म कार्या समुचित तो कार्या कर्म कारिया विरक्त सेव तत्व अधिकारैराग्याद तो केवल कर्म का कार्य पितृलोक दक्षिण मार्ग से समुचित कर्म का कार्य उपासना समुचित तो कर्म का कार्य उपासना के साथ कर्म करेंगे तो उसका भी है ब्रह्मलोक प्राप्ति इससे विरक्त उसका जो कार्य है ब्रह्मलोक तक फल उससे विरक्त से त्र अम विद्या अधिकार पर विद्या ज्ञान अधिकार वैराग्य सम्पन्न इति वैराग्य मित कर्म उपासना समुचित कर्म का जितने फले, वो फल है वैराग्य होने पर ही ज्ञान होगा इसलिए उसका फल दिखाते हैं वैराग्य के लिए दिखाते सृष्टि की प्रतीत होती शब्द से मुखत का शब्द से तथा तदुक्त प्रयोजन अभाव सृष्टि कथन में कोई प्रयोजन नहीं है सृष्टि उक्ति व्याजन पर विद्या फलमेव अत्र भाव ऐसे प्रश्न के उत्तर में ऐसे लगता है कि सृष्टि की प्रतीत होती तो सृष्टि का उससे जानकर प्रयोजन नहीं है सृष्टि काजे न चले न पर विद्या विद्यालम एवं उपासना का फल ही कहते हैं प्रश्न प्रतिवचन से इत्यपे द्रष्टव्यभ्या तुग्ते प्रश्न उत्तर द्वनी के द्वारा ही कथन किया जाता है तदर्थ एवं प्रश्न चुका प्रश्न के बारे प्रश्न उत्तर दोनों भी इसके लिए कबंध का, था? था? का के लिए। सब ने कहा प्रजा काम हो गई प्रजापति ही प्रजापति प्रजा काम प्रजा की इच्छा करने वाले थे सब तपो तप्य उन्होंने तप किया तपे पूर्वकल में जैसे प्रकार प्रजापति बनने के पहले यजमान रूप से साधक रूप से उपासना करते थे जैसे चिंतन करते थे ऐसे चिंतन पूर्वकल्प के सृष्टि संबंधी ज्ञान ही तपह चिंतन किया स्मरण उनको स तपस, तपस्प तप करके स मिथुन उत्पाद मिथुन युगल दो की उत्पत्ति क्या दो कौन है रईं प्राण एक रई और एक प्राण रई क्या है प्राणी क्या बताएंगे तो बहुधा प्रजा करती थी ये दोनों ही मेरे बहुत प्रजा की सृष्टि करेंगे इसलिए पहले रई और प्राण प्राण अग्नि को अत्ता कहेंगे रई सोम कहेंगे अन्न अत्ता और अन्न रूप दो की सृष्टि की प्रजापति ने ठीक है दसमी सहवाचित प्रतिज्ञातम विशेषता दक्ष दर्शति तद अपकर आह तस्म पृवते सर्वाच आद्य से सजा सनन्वय प्रजाकाम प्रजाआत्मन प्रजापति सर्वात्मा सन ये जो सौ प्रजा कामसन प्रजा कामसन प्रजात्म प्रजा, आत्मना अपनी प्रजा का निचा करता है सर्वात्मा सन सर्वात्मा प्रजापति प्रजा कामसन जगत सक्षाम एवं विज्ञानवान जगत की सृष्टि करूंगा ऐसे ज्ञान वाला प्रजापति यथोतकारी पहले साधक अवस्था में ऐसे यथोक्त जैसे विधान किया गया करने पर ही आगे प्रजापति बनता है ऐसे पहले उपासना चिंतन क्या था तदभाव भावित तो ऐसे भावना से युक्त होकर के कल्पाद निर्वृत कल्प के आदमी में संपन्न हिरण गर्भ सृज्यमान प्रजा नाम स्थावर जंगमा प्रति प्रजापति सृष्टि के आदमी प्रजापति कैसे प्रजा तभी नहीं हुए सृष्टि तो होने वाले प्रजा स्थावर जंगम प्रजा सदस्य स्थावर जंगम सन जन्मांतर भावित ज्ञानम चिंतन किया था इसे ज्ञानम श्रुति प्रकाशित अर्थ विषय श्रुति के द्वारा प्रकाशित हिरण्य गर्भ के जो उपासन है अहंग तद विषय का तप अन्लोचित वही अत्य तपज्ञा ठीक है यत्थ, का ज्ञान कर्म समुचय कार्य उपासना और कर्म समुचय करने वाले जैसे विहित कर्म और उपासना प्राण उपासना आगे तदभाव भावित तो। प्रजापति रहम हम सर्वात्मा इत उपासना काल न प्रजापति भावना उपासना भी अहंग्र उपासना मैं हिरण्यगर्भ गर्भ हूँ मैं प्रजापति हूँ समस्ती प्राण में हूँ मैं सर्वात्मा हूँ ऐसे चिंतन करके मैं हूँ ऐसे चिंतन करते करते तदभावना से युक्त होकर करके आगे जो प्रजापति बनने पर ते मैं प्रजापति हूँ सृष्टि करूँ ऐसे विचार करता है पूर्व पूर्वकल्पीय तदभाव भावित पूर्वकल्प में जैसे चिंतन करता था ऐसे भावना से युक्त ये तत्कल आदू कल्प के आदि में हिरण्य गर्भावृत प्रजापति प्रजापति हिरण्य गर्भ से संपन्न होकर के पश्चात प्रजा कामसन फिर प्रजा की इच्छा करते हुए तपो तप्यत तपे क्या जन्मांतरभावी तुम ज्ञान तपे पूर्व जन्म जैसे चिंतन करता है मैं प्रजापति हूँ प्रजा सृष्टि करूँ प्रजा का हूँ ऐसे चिंतन करके मैं प्रजा सृष्टि करूँ श्रुति प्रकाशित अर्थ विषय श्रुति के द्वारा प्रकाशित जो अर्थ है अहंग उपासना सूर्य चंद्र मसोधा यथा यथा पूर्ह कल्प है तो जैसे पूर्वकल्प में था ऐसे इस कल्प में ऐसे में जैसे जैसे कहा गया सृष्टि संबंधी में कही कही गई जो उसको स्मरण करने लगा चिंतन हुआ ज्ञान हो गया वही तपे अतप्य अनुआल हो चिंता देना वो चिंतन करके ऐसे विचार <coughs> पहले ऐसे उपासना काल में चिंतन करते थे वही भावना से युक्त अभी प्राणियों के कर्मों उसका निमित्त तो उद्बुद्ध होकर उससे फिर मन में चिंतन हुआ प्रजापति तो संस्कारम संस्कार हो जाता है संस्कार को उद्बोधन करके ज्ञान प्रजापति जैसे हुआ पूर्वकल्प में जैसे था चिंतन करते थे श्रुति में जैसे कहा गया तथम आदित्य चंद्र उत्पादन न पहले आदित्य और चंद्र की उत्पत्ति करे तदभाव आपद्य तद्रूप होकर की चंद्र कहेंगे प्राण रूप से आदित्य कहेंगे पश्चात चंद्रादित्य साध्य सम्वत्सर भाव आपद्य फिर सूर्य चंद्र की उत्पत्ति होने के बाद सूर्य चंद्र से होता है संवत्सर दिन रात होता है ऐसे दिन रात पक्ष मास होकर संवत्सर वर्ष होता है वही प्रजापति स्वयं त्मक हो जाएगा आपद्य एवं तद अवय सं अवयव है दक्षिणायन होता है, है। दक्षिणायन एक छऐ से मास है एक मास दो है पक्ष में प्रत्येक दिन अहोरात्र भाव आपत्मक प्रजापति स्वयं होकर के ऐसे दिन उसके अवयवात्मक होकर के तत साध्य उससे फिर उसके जो साध्य ब्रीह आदि अन्न भाव रेतो भाव आदि अन्न रूप रेतो रूप होकर के तेन रेतसा उसी अन्न भाव अन्न सुपन्न से रेत बीर्य भाव होता है रेतसा प्रजा प्रजा की सृष्टि करु इत एवं निश्चित ऐसा निश्चय करके प्रथम रई प्राण शब्द श्रुति में रही शब्द और प्राण शब्द कहे गे रही शब्द से कहा गया चंद्र प्राण सदा गया सूर्य चंद्र सूर्य द्वंद उत्पादित की उत्पादना की तप करके स्रौतम ज्ञानम अनुआलुच्य तपेवी जैसे कहा गया इस ज्ञान का अनुलाच्य संस्कार उद्बुधवनों से विचार हुआ मन में सृष्टि साधन भूतम मिथुनम उत्पाद सृष्टि का साधन होता है मिथुन आदित्य सूर्य चंद्र जिसको आदित्य को अग्नि रूप से कहेंगे चंद्र को सोम रूप से कहेंगे मिथुनम द्वंदम उत्पादित मिथुन शब्द का युगल है दो रही शब्द है न धन वाचना रही शब्द का तो धन है धनवाचक रही शब्द से भोज्य आत्म लक्षित लक्षण से भोज्य जितने सबके लक्षण से ग्रहण करना और भोज्य से सोम किरण अमृत भोज्य होता है खाद्य चंद्र किरण आत्म का अमृत युक्त है तुवारा फिर भोज्य से सोम चंद्र की लक्षण सोम लक्ष्य रही सोमम रही धन वाचक धन से भोज लेना खाद्य खाद्य से चंद्र फिर लेना क्योंकि चंद्र किरण से अमृत युक्त होकर खाद्य होता है रही शब्द से सोमम अन्नम प्राणम प्राण सोम अन्नम प्राणम चग्नि रही हो गया सोम वही अन्न है प्राणम चग्नि अक्तारम प्राण हो गया अग्नि वही अत्ता है खाने वाला अग्नि सोमो <coughs> अग्निश्च सोमि सोम ईद अग्नि सोम वरुण हो ईद हो, हो जाता है अग्नि बन गया अग्नि सब हो जाता है अग्नि अत्र अन्न भूतो एक अत्र और एक अन्न अ अग्नि प्रजा प्रजा संचित्य विचार करके अंडोत्पत्ति क्रमेण सूर्यचंद्रमसु अक ब्रह्मंडोत्पत्ति क्रम से सूर्याचंद्रम सौ सु, सूर्यस्तम की कल्पना एवं प्राण प्राण लेना आदि अहम वैश्वान भूत प्राणीना देहमाश्राण पान सामुक्त पशा चतुर्धम गीता में अग्नि प्राण अग्ने अग्नि प्राणपा करके अग्नि के, के पचाते अग्निर्भुक्ता लक्ष्यतागत अग्नि अत्ता। प्राण अग्नि अग्नि अग्निम अतारम। और सोम चंद्रदोन ब्रह्मांडिकगत है अंडोत्पत्ति अनंतरम उत्पत्ति ब्रह्मांड उत्पत्ति के बाद इनकी उत्पत्ति इसे इनकी जो उत्पत्ति है अंडोत्पत्ति क्रमेण ऐसे कहा गया ब्रह्मांड उत्पत्ति के द्वारा उत्पत्ति करके उत्पत्ति उद्यनतम वाव आदित्यम अग्नि अनुसम होती उद्यनतम भाव आदित्यम उदय आदित्य को अग्नि उसमें मिल जाते है सूर्य अग्नि और एकत्व सूर्य और अग्नि एक है इस अभिप्राय से अग्नि सूर्य पद आ सूर्य पद से अग्नि जिसको प्राण शब्द से कहा है वो सूर्य शब्द से अग्नि को लेते हैं सूर्य चंद्र मकल्प रही प्राण श्रुति स्वयं व्याच्छि रई क्या है प्राण क्या है श्रुति स्वयं व्याख्यान करे आदित्य हो वे प्राण आदित्य ही प्राण रही, रही चंद्रमा रई चंद्रमा रही सर्व यूर्तम च अमृत वो रही है अन्न चंद्रमा सब कुछ है मूर्त अमृत सब कुछ है तस्मा मूर्तिरिव रई मूर्ति ही रई है कहा गया त्र आदित्य हे प्राण अत्ता अग्नि प्राण ही अत्ता है वे अग्नि वे आदिते रईरव चंद्रमा रैन सोम वह तदम अत्ता चजापति एकत्ता खाने वाला एक अन्न खाद्य प्रजापति मिथुन मिलकर के गुण कहने ओ, करने भी त्रे